नोशो टॉक झरत दस हुई नंबर ट्वेंटी पहला प्रश्न कल हमें जाना है इतना कृपा करके बता दें कि क्या अपने प्रीतम के विरह में निकले आंसू ही उसका ध्यान है अथवा ध्यान कुछ और है यदि ध्यान कुछ और है तो वह कौन सा ध्यान है योग राधा प्रेम में वह आंसू शुभ है लेकिन ध्यान नहीं ध्यान के मार्ग को प्रशस्त करते ध्यान के द्वार को खोलते ध्यान के दर्पण को साफ करते लेकिन स्वयं आंसू ध्यान नहीं आंसू बाहर की आंखों को ही साफ नहीं करते भीतर की आंखों को भी साफ करते बाहर की आंखों को साफ़ने करने के लिए ही आंसुओं का इंतज़ाम है आंसू की ग्रंथि इसीलिए है ताकि आंख आर्द्र रहे धूल धमास ना जमे आंख गिली रहे सूखी न हो जाए आंख शरीर का सबसे कोमल अंग है उस सूख जाए तो नष्ट हो जाए साधारण आंसुओं का उपयोग यही है कि वो आंखों को साफ करते हैं लेकिन प्रेम में बहे आंसू साधारण आंसू नहीं है और परम प्रीतम की आकांक्षा में बहे आंसू तो बहुत असाधारण बड़े सौभाग्य के लक्षण है वसंत जैसे आने को है वृक्षों पर उसकी पहली पहली झलक आने लगी कहीं कहीं इकहरे दुकहरे फूल खिलोटे ऐसे परमात्मा के प्रेम में बहे आंसू भी प्रतीक हैं, संकेत है आता ही होगा उसका रथ आंसू कहते हैं कि रथ के पहियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ने लगी मगर आंसू ही रथ के पहिए नहीं है और इकहरे दुकहरे खिल गए फूल मधुमास नहीं कहरे दुकहरे फूल खिल के मुरझा भी जा सकते वसंत ना भी आए, आकहरे दुकहरे फूलों का भरोसा नहीं कभी तो किन्हीं और कारणों से खिल जाते असमय खिल जाते बिना ऋतु खिल जाते जैसे अभी अभी सूर्य का पूर्ण ग्रहण पड़ने के करीब है तो उस दिन कई तरह के उपद्रव हो जाएंगे जो फूल रात को खिलते हैं वो दिन को खिल जाएंगे फूल धोखा खा जाएंगे सूर्य ग्रहण पूर्ण होगा अंधेरा एकदम से उतर आएगा बेचारे फूल और करें क्या जैसे रजनीगंधा रात खिलती सुगंध बिखेरती धोखे में आ जाएगी दिन में ही खिल जाएगी इतना ही नहीं गंध बिखेर देगी उसकी गंध बिखेरने की ग्रंथियां भी तत्काल सक्रिय हो जाएंगी जो पक्षी सांझ होने पर अपने नीड़ों को लौटते वो जैसे ही सूर्य ग्रहण होगा भागेंगे अपने नीड़ों की तरफ बड़ी विडम्बना में पड़ जाएंगे इतने जल्दी कैसे सांझ आ गई कभी नहीं आती मगर आ गई है तो भागेंगे नीड़ों की तरफ बड़ी उदभ्रांति दशा हो जाएगी वैज्ञानिक दलों के दल छिप के जंगलों में बैठेंगे अध्ययन करने के लिए जंगली जानवरों पर क्या असर होगा पौधों पर क्या असर होगा पक्षियों पर क्या असर होगा असर सब पे होगा मगर थोड़ी देर फिर सूरज प्रकट हो जाएगा और तब और अचंभा होगा और मुश्किल होगी रजनीगंधा फिर बंद होगी फिर उसे अपनी सुगंध को सिकोड़ लेना होगा चूक हो गई भूल हो गई दुर्घटना हो गई पक्षी फिर नीड़ों के बाहर निकल आएंगे थोड़े डरे थोड़े भयभीत थोड़े घबराए जो फूल रात में खिलते हैं फिर बंद हो जाएंगे कभी कभी आंतरिक जीवन में भी ऐसी दुर्घटनाएं घटती जबकि भ्रांति से तुम्हें लगता है परमात्मा के प्रेम में आंसू बह रहे और हो सकता है कारण कुछ और हो अगर कारण कुछ और हो और परमात्मा का प्रेम सिर्फ एक बहाना हो और आदमी बहाने ईजात करने में बहुत कुशल है जैसे पति सता रहा हो बच्चे परेशान कर रहे हो जिंदगी दुभर हुई जा रही हो जिंदगी दुख ही दुख मालूम पड़ती हो तो आदमी बैठ के कृष्ण कन्हैया के सामने रोने लगता है कि हे प्रभु अब तो उठा लो अब देर ना लगाओ अब मुक्त करो इस जाल से और रोता है और सियास सोचे कि यासु प्रभु प्रेम के आंसू यांसू प्रभु प्रेम के आंसू नहीं आंसू हैं तो जीवन के दुख के लेकिन ये भी अहंकार स्वीकार नहीं करना चाहता कि मैं हार गया असफल हुआ जीवन को सुंदर ना बना पाया जीवन को सुरभि ना दे पाया मेरा जीवन जीवन नहीं था एक व्यर्थता थी एक संताप था यह भी हम मानने को राजी नहीं होना चाहते हमारा अहंकार इसे स्वीकार नहीं करता वो नए तर्क खोज लेता है वो तर्कों पे तर्क खोजता चला जाता है वो रोता है दुख के कारण लेकिन कहता है रो रहा हूं प्रीति के कारण अगर ऐसा होगा तो इन आंसुओं का कोई भी मूल्य नहीं लेकिन राधा को मैं जानता हूं धोखे में नहीं आंसू प्रभु के प्रेम के ही उठने शुरू हुए जीवन उसका भरा पूरा जो चाहिए सब है कोई दुख नहीं पति जैसे मुश्किल से मिले वैसे उसे मिले इतने सौम्य इतने सरल इतने सहज इसलिए यह आंसू दुख के तो नहीं जीवन से विराग के भी नहीं परमात्मा से राख के ही इतना आश्वासन में देता हूं इतनी सील मोहर में लगाता हूं लेकिन ये आंसू ही ध्यान नहीं ये भीतर की आंखों को साफ कर जाएंगे जन्म जन्मों की धूली धूल को जमी धूल को धो जाएंगे इनसे एक स्नान होगा यही असली गंगा स्नान बाहर की गंगा कैसे भीतर को धोएगी भीतर की गंगा ही धो सकती है। इन आंसुओं का समातर करना इन्हें रोकना मत इस संबंध में स्त्री जाति पुरुषों से ज्यादा सौभाग्यशाली क्योंकि स्त्रियों को यह मूर्ता नहीं सिखाई गई कि रो मत पुरुषों को तो यह मूलता बहुत सिखाई गई छोटे छोटे बच्चों को हम कहने लगते हैं कि तू मर्द बच्चा है रो मत ये लड़कियों जैसे काम मत कर जैसे रोने का लड़कियों से कुछ लेना देना हो रोने पे जितना अधिकार स्त्रियों का है उतना ही अधिकार पुरुषों का है रोना तो एक अद्भुत कीमिया है इससे जो गुजरा नहीं वो किन्हीं अनुभवों से वंचित ही रह जाएगा जीवन की कुछ गहराइया उसे कभी पता ही ना चलेंगी जीवन का कुछ संगीत उसे कभी सुनाई ही ना पड़ेगा जीवन के कुछ गीत उसके भीतर उठेंगे ही नहीं आंसू ही जिसने ना जाने वो जीवन में करुणा भी नहीं जान पाएगा प्रेम भी नहीं जान पाएगा सहानुभूति भी नहीं जान पाएगा दया भी नहीं जान पाएगा आंसू ही जिसने नहीं जाने उसकी जिंदगी में एक तरह का रूखापन होगा उसकी जिंदगी मरुस्थल होगी उसमें मरुद्धान भी नहीं होंगे इस मरुस्थल जैसे जीवन में आंसू छोटे छोटे मरुद्धान हरे भरे जहां पानी के झरने बहते लेकिन हम सदियों सदियों से पुरुषों को सख्त बनाते रहे चट्टान की तरह हमारी चेष्टा रही सारी दुनिया में सारी जातियों में सारे राष्ट्रों में कि पुरुष को सख्त चट्टान की तरह बनाओ क्योंकि पुरुष का हमने एक ही उपयोग किया सैनिक की तरह उसे लड़ाना है उसे मारना है उसे मारना है वैसा रोने लगेगा बंदूक हाथ में लेकर गोली चलाने के पहले रोएगा कि मार रहा हूं बेचारे को इसकी पत्नी होगी इसके बच्चे होंगे इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे इसके बच्चे भीख मांगेंगे इसकी भी पत्नी होगी जैसे मेरी पत्नी जैसे मेरी पत्नी घर राह देखती है और पातियां लिखती है, इसकी पत्नी भी राह देखती होगी अब पातियां नहीं पहुँचेंगी अब ये घर कभी नहीं पहुँचेगा इसकी भी बूढ़ी माँ होगी जिसकी आँखें इसके देखने को तरसती होंगी इसका भी बूढ़ा बाप होगा जिसकी ये जीवन की आखिरी लकड़ी है और सहारा इसको मैं मार रहा हूँ अगर वो रोने लगे तो गोली ना चले तो तलवार ना उठे आदमी को हमें फौलाद बनाना था हमें आदमी को युद्ध की सामग्री बनाना था हमें आदमी को तोपों में झोंकना था गोलों की तरह हमने आदमी को आदमी नहीं रहने दिया स्त्रियां इस, इस अर्थ में सौभाग्यशाली बहुत उनके दुर्भाग्य हैं उन्होंने बहुत दुर्भाग्य सहा है लेकिन इस एक संबंध में वे पुरुषों की तरह वंचित नहीं हुई उनकी रोने की क्षमता कायम कैसा मजा है अगर कोई स्त्री पुरुषों जैसे काम करे तो हम उसका सम्मान करते हैं। पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी मैं एक कवित्री को जानता था सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है खूब लड़ी मर्दानी मरदानी वाँसी वाली रानी थी मैंने कहा मर्दानी क्यों मर्द को इतना मूल्य क्यों क्यों नहीं लिखती खूब लड़ी जनानी वह तो झांसी वाली रानी थी जो कि सच्ची बात है लेकिन अगर इस तरह कविता बनाओ तो किसी को जचेगी नहीं खूब लड़ी जनानी वह तो नहीं मर्दानी होना चाहिए स्त्री अगर पुरुष जैसा व्यवहार करे तो सम्मानित होती और पुरुष अगर स्त्री जैसा व्यवहार करे तो अपमानित हो जाता हमारे मूल्य दोहरे हमारे मूल्य ईमानदार नहीं अगर लड़की पुरुषों की तरह व्यवहार करे तो हम कहते हैं बहादुर जॉन ऑफ आर्क झांसी की रानी इनको हम सम्मान देते और अगर पुरुष कोमल हो कमनीय हो फूल की पखरियों जैसा हो तो हम अपमान करते निस्से ने गालियां दी हैं बुद्ध को और जीसस को फ्रेडरिक निसे का दर्शन शास्त्र अडोल्फ हिटलर की आधार से था उसी के आधार पर दूसरा महायुद्ध हुआ फ्रेडरिक निसे ने गालियां दी दो व्यक्तियों को बुद्ध को और जीसस को जीसस को ज्यादा क्योंकि जीसस से वो ज्यादा परिचित कारण कि दोनों स्त्रीण थे जनाने उसने बहुत नाराजगी जाहिर की कि इन्होंने सारी दुनिया को जनाना कर दिया ये क्या बात हुई कि तुम्हारे गाल पे कोई चांटा मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर देना ये तो लोगों को जनाना बनाना ये क्या बात हुई इस तरह तो पुरुष की जो सर्वाधिक बहुमूल्य संपदा है वो नष्ट हो जाएगी जीसस कहते हैं जो अंतिम है वह धन्य है और पुरुष का तो सारा काम ही ये एक उसे प्रथम होकर दिखलाना और जीसस कहते हैं धन्य वे जो दीनहीन और पुरुष का तो काम ही ये है कि प्रथम हो राज सिंहासन पर हो जीवन दांव पर लगाए मगर प्रथम हो होके दिखाए मैं कल जिस युवती की बात कर रहा था वो 25 वर्ष साल 25 वर्ष पहले मेरे साथ विश्वविद्यालय में पढ़ती थी मेरे जो प्रोफेसर थे डॉक्टर एस के सक्सेना अब तो स्वर्गवासी हो गए स्वर्गवासी तो सिर्फ औपचारिक रूप से कहता हूं मुझे कुछ पक्का नहीं अगर स्वर्गवासी हो गए हो तो परमात्मा की आत्मा को शांति मिले क्योंकि वो वहां भी उपद्रव करेंगे आदमी ऐसे भले थे मगर थोड़े उपद्रवी थे मैं इस लड़की को भूल ही गया होता 25 साल बाद कोई कारण नहीं था उसे याद रखने का अगर याद वो रह गई तो डॉक्टर सक्सेना की वजह से क्योंकि उनके विषय में हम दो ही विद्यार्थी थे मैं था और ये लड़की थी ये लड़की है पंजाबी थोड़ी मरदानी थोड़ी मुछाड़िया छोटी छोटी मूछे उसको थी यही इसकी वजह से मैं बोला नहीं और जिस दिन वो नहीं आती उस दिन डॉक्टर सक्सेना चूकते नहीं थे वो मुझसे पूछते कहा है मुछाड़िया भाई कहा है? जब आती तब तो वो कुछ नहीं कहते तो मैंने कहा कि मैं आपको एक तरकीब बताता हूं आप मजा लेते मुछाड़िया कहने में मगर उसके सामने नहीं कह पाते ज्यादातर तो वो मौजूद रहती है जब नहीं रहती तभी आप ये रस ले पाते मैं आपको ऐसी तरकीब बताता हूं उसके सामने भी आप कहें मैं समझूंगा आप समझेंगे वो समझ नहीं पाएगी उनका क्या तरकीब मैंने कहा आपको मालूम है राजस्थान में जैनों का एक मंदिर है मुछाला महावीर वो एक ही मंदिर है सारे हिंदुस्तान जहां महावीर की प्रतिमा को मूछे इसलिए मुछाला महावीर और ये है भी महावीर बिल्कुल थी तगड़ी मजबूत पंजाबी बाईश और मुछे कुछ ऐसे तो नहीं उगाती हर किसी को थोड़ी उगाती उसके लिए मजबूती चाहिए तो मैंने कहा मुछाला महावीर इसका नाम रख लो तो आप कहोगे मैं समझूंगा मैं कहूंगा आप समझोगे और इसको तो पता भी नहीं चलेगा मुछाला महावीर से इसका कोई संबंध उस दिन से ये संकेत रहा हम दोनों के बीच जब दिल होता हम दोनों उनकी चर्चा छेड़ देते और मुछाला बाई बैठी सुनती रहती वो उसको क्या पता कि किसके बाबा मुछाला महावीर मैंने तब कभी सोचा भी नहीं था ये तो मजाक में ही बात हो गई थी मुछाला महावीर कि मुछाला महावीर मेरे कार्य का प्रथम स्थल बनेगा मेरा पहला ध्यान शिविर मुछाला महावीर में हुआ मैंने कहा वाहरे मुछाला महावीर जब पहली दफा मैं मुछाला महावीर गया और मुछाला महावीर को देखा तो मुझे मुछाला की याद आई लेकिन मैंने डॉक्टर सक्सेना को कहा कि इसको आप मुछाला महावीर कहते हैं मुछाड़िया बाई कहते हैं स्त्री को मूछें हो तो हमको अड़चन और पुरुष मूछें सफाचट कराए रहे हमें कोई अड़चन नहीं ये दोहरे मूल्य हुए वो खुद मूछें सफाचट रखते थे मुझे तो कोई डर था नहीं तो मैंने कहा इसका आपको जवाब देना चाहिए कि आप मूछें सफाचट क्यों किए हुए अगर स्त्री मुछ वाली भद्दी लगती है बेहूदी लगती है तो मुछे सफा करवा के आप कैसा सोच रहे हैं कि सुंदर लग रहे हैं कैसे लग सकते अगर मुझे स्त्री को अप्राकृतिक मालूम होती है तो पुरुष की उलगई गई भी अप्राकृतिक है उस दिन से उन्होंने बंद कर दिया कहना फिर वो मुछाला महावीर की बात ही बंद कर दी मैं उन्हें कभी कभी बात भी छेड़ता हूं छोड़ो भी बाढ़ में जाए मुझे क्या लेना देना तुम तो उसकी बात छिड़वा छिड़वा के मेरी मुझे मड़ दो। <laughs> मैं तुम्हारा शर्त समझ गया तुम तो मेरे पीछे पड़े हो तो तुम्हें देखता हूं तो मुझे डर लगता है कहीं वो भी बात ना छेड़ो और मैं नहीं बढ़ा सकता मुझे मैं तुमसे कह देता हूं तो मैंने कहा ये दोहरे मूल्य ही ये आपको समझ लेना चाहिए आप नीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं और दोहरे मूल्य लेकिन दोहरे मूल्य जारी जारी रहे पुरुष रोए तो हम कहते हैं ये बात बुरी ये बात भली नहीं दुख में भी रोए तो हम नहीं रोने देते क्योंकि हम कहते हैं पुरुष को मजबूत होना चाहिए ऐसा मजबूत कि कोई चीज उसे डिगा ना सके स्त्री रोए तो हम कहते हैं रोएगी नहीं तो और क्या करेगी अबला है रोने दो लेकिन तुम जान के चकित होगे गए कि मनोवैज्ञानिकों की यह खोज है कि स्त्रियां कम पागल होती सिर्फ इसी कारण की वे रो सकती और पुरुष ज्यादा पागल होते हैं सिर्फ इसी कारण की वे रो नहीं सकते उन्होंने रोने की क्षमता खो दी और रोने की क्षमता मनुष्य को स्वस्थ रखती नहीं तो तुम्हारे भीतर दुख के घाव दबे रह जाएंगे बह न पाएंगे मवाद जैसे भीतर रह जाए और बाहर न बहे तो नासूर बनेगी कैंसर भी बन सकता है कितनी मवाद लोग भीतर लिए जब मेरे पास लोग आते हो, धीरे धीरे ध्यान में उतरना शुरू होते और जब पुरुषों को भी आंसू बहने शुरू होते हैं तो उनको बहुत हैरानी होती वो कहते हैं यह क्या हुआ हमें जिंदगी भर कभी आंसू नहीं आए पिता चल बसे आंसू नहीं आए मां चल बसी हम नहीं रोए पत्नी चल बसी हम नहीं रोए जीवन पर बड़े बड़े दुख के पहाड़ टूट पड़े हम नहीं रोए और यहां बिना कारण आंसू बह रहे हैं। बात क्या है तुम अप्राकृतिक प्राकृतिक कृत्य कर रहे थे रो जी भर के रो दुख में रोगे तो दुख हल्का होता है यह नियम और आनंद रोगे तो आनंद गहन होता है यह नियम इस नियम को ख्याल में ले लेना दुख हल्का करता है रोना और आनंद को गहन करता है विपरीत आनंद और दुख है भी विपरीत इसलिए आंसुओं का विपरीत परिणाम होता है राधा जो आंसू तेरे बह रहे हैं शुभ है आह्लादित हो संकोच न लेना मगर यह भी तुझे कह दूं कि इसको ही ध्यान मत समझ लेना इससे ध्यान का रास्ता तय हो रहा है इससे ध्यान के मंदिर की पहली ईंटें रखी जा रही मगर मंदिर की ईंटें भी उठ जाएं, मंदिर की दीवालें भी बन जाएं, मंदिर का भवन भी बन जाए तो भी मंदिर में प्रतिमा लानी होगी मंदिर ही प्रतिमा नहीं है प्रतिमा आएगी तो ध्यान आएगा तो तू पूछती है कि फिर ध्यान क्या है अगर ध्यान कुछ और है ध्यान है साक्षी भाव आंसुओं को बहने दो और आंसुओं के प्रति साक्षी भाव रखो देखो आंसुओं के साथ तादात्म मत करो जागरूकता से देखो कि आंसू बह रहे हैं, जैसे किसी और के बह रहे हैं, जैसे कोई और रो रहा है तुम दूर केवल दृष्टा मात्र उस दृष्टा भाव में ध्यान का जन्म होता है दृष्टा भाव ही ध्यान है प्रत्येक कृत्य का दृष्टा भाव हो जाना है फिर चाहे वो आंसू हो चाहे गीत हो चाहे नाच हो चाहे जीवन का सामान्य काम हो रोटी रोजी चलना उठना बैठना सब चीजों के प्रति साक्षी भाव रहे देखते रहो अपना तादात में तोड़ते चलो मेरे आंसू हैं ऐसा मत सोचो राधा मुझे भूख लगी ऐसा मत सोचो तुम्हें कभी भूख नहीं लगी आत्मा को कैसे भूख लगेगी शरीर को भूख लगती आत्मा तो केवल देखती है कि भूख लगी आत्मा तो केवल प्रतिफलन करती दर्पण दर्पण में कुछ नहीं होता जब दर्पण पर बदलियां आती हैं तो तुम सोचते हो दर्पण के भीतर बदलियां पहुंच जाती जब तुम दर्पण के सामने खड़े हो, तो तुम सोचते हो कि तुम्हारा चेहरा दर्पण के भीतर चला गया तुम हटे कि चेहरा गया दर्पण के भीतर कुछ नहीं होता दर्पण तो दर्पण सदा कोरा सदा सुन ऐसा ही तुम्हारा चैतन्य सदा कोरा सदा शून्य उस चैतन्य का अनुभव ध्यान है। और उसकी प्रक्रिया है साक्षी भाव प्रत्येक कृत्य के साक्षी भाव बनते चल। बनते चलो साक्षी भाव को जगाते चलो देखो करता ना रहो गुलाल का स्मरण करो कल ही गुलाल ने कहा कि सिद्ध पुरुष की दो चीजें छूट जाती कर्म और धर्म कर्म है संसार को पाने का व्यवस्था संसार को पाने का साधन और धर्म है मोक्ष को पाने का साधन परलोक को पाने का साधन लेकिन जब तक पाने की आकांक्षा है तब तक आदमी वासनाग्रस्त फिर चाहे इस लोक की आकांक्षा हो चाहे परलोक की इसलिए गुलाल ने ठीक कहा खूब गहरी बात कही कि कर्म और धर्म दोनों से छूट जाता है ऐसे तो लोग हुए हैं जिन्होंने कहा कर्म से छूट जाता है कृष्ण ने कहा है कि भाव में कर्म से छुटकारा हो जाता है लेकिन गुलाल ने एक और ऊंची छलांग ली कहा धर्म से भी छुटकारा हो जाता है क्योंकि धर्म भी है क्या वह भी सूक्ष्म कर्म कोई धन पाना चाहता है तो कर्म करता है और कोई मोक्ष पाना चाहता है तो धर्म करता है दोनों कृत्य एक आंतरिक कृत्य एक वाह कृत्य जब बाहर से छूटना है तो अंतर से भी छूट जाना है क्योंकि द्वंद से ही छूट जाना बाहर भीतर दोनों जाने चाहिए संसार मोक्ष दोनों जाने चाहिए तब क्या शेष रह जाता है सिर्फ एक दर्पण की तरह सारे अस्तित्व को प्रतिबिंबित करती हुई चेतना शेष रह जाती वह चेतना ही ध्यान है उसकी ही पराकाष्ठा समाधि आंसू शुभ हैं यह ध्यान के रास्ते को धो डालेंगे ये ध्यान के रास्ते को निर्मित कर देंगे मगर रास्ता ही मंजिल नहीं रास्ते पे चलना होगा मंजिल तक पहुंचना होगा ध्यान आंसुओं के प्रति साक्षी भाव को जगाओ और तब तुम्हें फर्क पड़ना साफ हो जाएगा आंसू प्रीतिकर हैं, लेकिन गंतव्य नहीं कोई लक्ष्य थोड़ी है आंसू कि रोने में ही बहुत कुशल हो गए तो ध्यानी हो गए कि रोने में बस सबको मात दे दी कि ऐसे रोए कि कोई न रो सके तुम्हारे मुकाबले इससे ध्यान नहीं हो जाएगा लेकिन यह भी मैं पुनः दोहरा दू आंसू जो आ रहे हैं बुरे नहीं अशुभ नहीं उनको रोकना मत वो अपने से विलीन हो जाएंगे जब उनका काम पूरा हो जाएगा विलीन हो जाएंगे जब बीज का काम पूरा हो जाता है बीज समाप्त हो जाता है पौधा पैदा हो जाता है जब फूल का काम पूरा हो जाता है फूल गिर जाता है फल लग जाता है इन आंसुओं का अपना काम है, उसे पूरा हो जाने दो रोकना मत नहीं तो काम पूरा नहीं हो पाएगा तुम सिर्फ देखो मस्त भाव से देखो आनंद भाव से देखो शुभ घड़ी आई तुम्हारे द्वार इसलिए खूब स्वागत से देखो मगर आंसू को पकड़ के मत बैठ जाना इस कोशिश में मत लग जाना कि अब रोज रोज रोना ही है चाहे आए चाहे ना आए नहीं तो आदमी झूठे आंसू भी ला सकता है आदमी के झूठ की कोई सीमा नहीं तुम भी जानते हो कि झूठे आंसू लाए जा सकते किसी के घर कोई मर गया तुम गए और तुम रोने लगते हो और तुम्हें जरा भी दुख नहीं और अभी सड़क के बाहर तुम बिल्कुल नहीं रो रहे थे लेकिन यहां आए चालों को रोते देखा लाज संकोच पकड़ा मृत्यु का भय भी पकड़ा कैसे एक दिन अपने को भी मरना पड़ेगा सबको रोते देखा यहां ना रो तो जरा अच्छा भी नहीं लगता सो तुम भी रोने लगे आंसू गिरने लगेंगे झरझर आदमी इतने गहरे झूठ पैदा कर सकता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते आदमी मुंह से ही झूठ बोले ऐसा नहीं शरीर से भी झूठ बोल सकता है शरीर तक उसके झूठ में सम्मिलित हो सकता है तो अगर तुमने यह समझ लिया कि आंसू बहुत ध्यान की बात हो गई तो फिर नहीं आए किसी दिन तो लाना पड़ेंगे क्योंकि ध्यान तो करना ही चेष्टा करके लाना पड़ेंगे तो ना तो रोकना क्योंकि रोकने से काम रुक जाएगा न लाने की चेष्टा करना क्योंकि लाने से जो आएंगे वो झूठे होंगे जब तक आए सहज भाव से आने देना जिस दिन विदा हो जाएं समझना उनका काम पूरा हो गया धन्यवाद देकर उन्हें भूल जाना विस्मृत कर देना तब तक साक्षी भाव साधो, और साक्षी भाव की एक खूबी हम इसे किसी भी कृत्य के साथ साध सकते इसके लिए कोई मंदिर में मस्जिद में गुफा में बैठने की जरूरत नहीं दुकान पर सांस सकते हो चलते चलते सांस सकते हो बैठे बैठे सांस सकते हो कुछ काम और ना हो तो श्वास चलती इस पर सांस सकते हो बुद्ध ने इसी को विपस्ना कहा श्वास को देखना भीतर गई श्वास बाहर आई श्वास इस पर ही साक्षी भाव को टिका लो जहां साक्षी भाव टिका वहीं ध्यान के झरने फूट पड़ते